पक्षी अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं रोमा चित्रपाल हिंदी विदूषकर हम चिड़ियों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ या फिर पेड़ से घर तक उड़ते और फिर वापस उड़कर आते हुए देखते हैं चिड़िया हमेशा इधर से उधर यहाँ से वहां उड़ती ही रहती है स्नोगी सफेद पत्थर अगर हम पूरे साल चिड़ियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे की पतझड़ के समय जब दिन छोटे और ठंडे होने लगते हैं तब कुछ चिड़िया अचानक गायब हो जाती है तो दक्षिण की ओर पलायन करती हैं जहां उस समय गर्मी होती है उत्तरी ओरियल। बसंत के शुरू होते ही कुछ चिड़िया वापस आना शुरू करती हैं। हर में उत्तर में उत्तर वापस आती हैं, वहां वे अपना घोसला बनाने के बाद अंडे देती हैं और बच्चों की देखरेख करती हैं। तब हम कहते हैं कि चिड़िया माइग्रेट कर रही यानी वे दक्षिण के अपने सर्दियों वाले घर से अब उत्तर के गर्मियों वाले घरों में वापिस आ रही है बान स्लो, उत्तर में पहुंचने के बाद ये पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं वो घोंसले पेड़ों में झाड़ियों में या फिर कबेलू वाली छतों के झरोखों में बनाते हैं या वो कटफुड़ो यानी वुड पेकर की तरह पेड़ के तने में एक बड़ा छेद करके उसमें आरामदायी घोंसला बनाते हैं कुछ पक्षी पिछले साल वाले घोसले का अगले वर्ष भी इस्तेमाल करते हैं एलोवेलिड पुराने जमाने में लोगों को पक्षियों के पलायन यानी माइग्रेशन के बारे में पता नहीं था उन्हें लगता था कि ये पक्षी छेद बनाकर जमीन में छिप जाते हैं और फिर पूरी सर्दियों भर वहीं सोते हैं कुछ लोग मानते थे कि पक्षी अपनी सर्दियां तालाब की तलटी की मिट्टी में बिताते थे अब हमें अच्छी तरह पता है कि ये पक्षी सर्दियों में कहा जाते हैं पक्षियों के पलायन के समय पक्षी वैज्ञानिक यानी ओरनीथोलॉजिस्ट पकड़ने वाले जाल से कुछ पक्षी पकड़ते फिर वो पकड़ी चिड़ियों के पैरों में एक छला यानी रिंग पहनाते हैं उसके बाद वो उन चिड़ियों को वापिस छोड़ देते हैं छल्लों से चिड़ियों को कोई तकलीफ नहीं होती है हर छल्ले पर एक कोड यानी संकेत खुदा होता है पक्षी जहां पकड़ा गया वो उस स्थान को दर्शाता है उत्तरी ओरियल गर्मियों का घर गर, सर्दियों का घर बांध अबाबिल। कुछ पक्षियों को पलायन करने में कई हफ्ते लगते हैं क्योंकि वो रास्ते में रुकते रुकते जाते हैं कुछ पक्षी पलायन के समय केवल कुछ दिन ही उड़ते हैं कुछ पक्षी पलायन के समय हजारों मील की हवाई यात्रा करते हैं हम जानते हैं कि ओरियोल पक्षी दक्षिण में पनामा देश जाते हैं और बांसोलो अबाबिल उड़कर मध्य या दक्षिण अमेरिका जाती है रूबी थ्रोट हमिंगबर्ड हमिंगबर्ड आर्कटिक हमिंग का भार सिर्फ ढाई ग्राम ही होता है पर पलायन के समय वो पानी के ऊपर बिना रुके 500 मील की लंबी यात्रा करती है आर्कटिक टन उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी ध्रुव की अपनी लंबी यात्रा में दस मील से ज्यादा का सफर तय करती है इन पक्षियों को पलायन का पथ पत, पता कैसे चलता है पलायन का रास्ता पता कैसे चलता है, है? है। उपयोग करते हैं पर बहुत से पक्षी महासागर के ऊपर उड़ते हुए भी अपना रास्ता खोज लेते हैं महासागर पर उड़ते हुए वो अपना रास्ता कैसे खोजते हैं वो अपना मार्ग कैसे ढूंढते हैं समुद्र में तो पहचान के लिए कोई निशान या चिन्ह नहीं होते फिर महासागर में पक्षी खो क्यूँ नहीं जाते पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि चिड़ियों को उत्तरी और दक्षिणी दिशाएं पता होती है पलायन के समय पक्षी दिन रात दोनों वक्त उड़ते हैं दिन के समय पक्षी सूर्य के मार्गदर्शन में उड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे पक्षियों को दिन में समय का आभास हो फिर सूर्य की स्थिति से उत्तर और दक्षिण दिशाएं मालूम करते हैं सुबह सुबह जब सूर्य पूर्व में होता है तो दक्षिण दिशा में उड़ते समय पक्षी यह सुनिश्चित करते हैं कि सूरज उनकी बाई और हो जो पक्षी दोपहर के समय दक्षिण की ओर उड़ते हैं सूर्य उनके दाई तरफ होना चाहिए जब पक्षी रात में उड़ते हैं तब अपना रास्ता तारों से तय करते हैं वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण भी किया है उसके लिए चिड़ियों को एक बड़े तारामंडल यानी प्लानिटोरियम में रखा गया है जहां पर तारों की स्थिति को बदला जा सकता था तारामंडल के वैज्ञानिकों ने पहले तारों को उसी स्थिति में रखा जैसे हम उन्हें देखते हैं तब पक्षी एक दिशा में उड़े पर जब वैज्ञानिकों ने तारों की स्थितियां बदली तो फिर पक्षी अलग दिशा में उड़े इससे स्पष्ट हुआ कि पक्षियों ने तारों की बदली स्थिति को पहचाना जब आसमान बादलों से भरा होता है तो भी पक्षी अपनी दिशा खोज लेते हैं कैसे पक्षियों को अगर दिन में सूरज और रात में तारे निकल उसे चुंबकीय क्षेत्र वो अदृश्य बल होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है उत्तरी ओर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यह बल सबसे तीव्र होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई उत्तरी दिशा उन्हें उनके घर से बहुत दूर भी ले जाकर छोड़ दिया जाए तो भी वो आसानी से घर वापिस पहुंच जाते हैं वैज्ञानिकों ने कबूतरों के साथ अनेकों प्रयोग किए उन्होंने उनकी आंखों को विशेष चश्मों से ढका है जिससे कि कबूतरों को साफ दिखाई न दे वैज्ञानिकों ने क्या पाया कुछ दिखाई न देने के बावजूद भी कबूतर अधिकतर अपने घर वापस पहुंचने में सफल हुए प्रजाति के पक्षी को इंग्लैंड से मैसाच। ले जाया गया इन दोनों शहरों के बीच की दूरी तीन हजार मील है 12 दिन बाद वो पक्षी इंग्लैंड के अपने घोसले में दोबारा फिर वापस पहुंच गया पक्षियों को दक्षिण की ओर पलायन कब करना चाहिए और उन्हें कैसे पता चलता है सर्दियां खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें उत्तर की ओर पलायन करना है यह उन्हें कैसे पता चलता है वैज्ञानिकों को यह लगा कि पक्षियों के मस्तिष्क में एक सालाना कैलेंडर मौजूद होता है जब दिन छोटे होते हैं तो कैलेंडर पक्षियों को बताता है कि अब पतझड़ आने वाला है जब दिन लंबे होने लगते हैं तो कैलेंडर उन्हें वसंत आने का इशारा देता है उस समय पक्षी उत्तर की ओर पलायन करते हैं पलझड़ का मौसम आते ही पक्षियों की खुराक बढ़ जाती है वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि लंबी उड़ान के लिए उन्हें ऊर्जा सजोकर रखनी पड़ती है उन्हें जल्दी ही अपनी लंबी यात्रा शुरू करनी है उन्हें माइग्रेट यानी पलायन करना है कुछ महीनों बाद ये पक्षी अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे वो एक बार फिर से उत्तर की ओर अपना रुख करेंगे उत्तर में आकर वे अपने घोंसले बनाएंगे अंडे देंगे और बच्चों को बड़ा करेंगे चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ती हैं मील और फीट। जेट प्लेन्स माइल्स। छीस तीस हजार फीट छोटे हवाई जहाज एक माइल यानी पांच हजार फीट स्विफ्ट और अबाबिल सी लेवल एक हजार फीट बर्ड्स दो 2000 फीट डक्स एंड तीन 3000 फीट चीले गिद्ध और बाज 9000 फीट, समुद्री पक्षी एंड लगभग 10000 ग्लैक बोर्ड वॉबलर आर्टिक पक्षियों के पलायन माइग्रेशन के कुछ रहसों को तो हम सुलझा पाए हैं पक्षी कहाँ जाते हैं यह अब हमें पता है कुछ पक्षी पृथ्वी से पांच मील की ऊंचाई पर उड़ते हैं कुछ पक्षी बहुत तेज गति से उड़ते हैं 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह तभी संभव होता है जब हवा उनके उड़ने की दिशा में बह रही हो वैसे लोगों ने हजारों सालों से पक्षी निरीक्षण किया है फिर भी पक्षियों के पलायन की सच्चाई हमें अभी भी पूरी तरह से नहीं पता है पर पक्षी वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं शायद तुम भी बड़े होकर इस शोध में उनकी मदद करो